बापूजी के कुछ दुर्लभ सत्संग ऐसे हैं जिन्हें अगर एकाग्र मन से सुना जाए या समझा जाए तो भगवान को पानी का रास्ता और भी सरल लगने लगता है तो जिसको तुम मानते हो मैं उसमें तो रूपांतर होता रहता है लेकिन जिसको श्री कृष्ण मैं मानते हैं उसमें रूपांतर नहीं होता ये विषय जरा सूक्ष्म है जिसको हम लोग मैं मानते हैं उसमें तो रूपांतर होता है जिसको श्री कृष्ण मानते, उसमें रूपांतर नहीं होता अब दृष्टि कौन सी दृष्टि अच्छी किसकी दृष्टि में सुख है किसकी दृष्टि में शांति है किसकी दृष्टि में आनंद है भगवान की दृष्टि में सुख है भगवान की दृष्टि सच्ची भगवान की मान्यता सच्ची के जीव की मान्यता सच्ची भगवान को जगत जो देखता है वो सच्चा देखता है की हमको जो जगत दिखता है वो सच्चा दिखता है मानना पड़ेगा कि की हमको जो दिखता है वो हमारे उस वक्त विकारी भोजन हमें प्यारा लगेगा हमारे अंतःकरण में जिस वक्त सत्व गुण है उस वक्त सात्विक भोजन हमें प्यारा लगेगा हमारे अंतःकरण में हमारे हृदय में तुम्हारे लिए किसी व्यक्ति के लिए यदि राग है तो उसके गुण दिखेंगे अगर द्वेष है तो उसके अवगुण दिखेंगे राग द्वेष तो प्रकृति के हैं वो बदलते रहते हम कभी मित्र को शत्रु बना लेते शत्रु को मित्र बना लेते मित्र और शत्रु हम बनाते हैं क्योंकि हमारे चित्त में जैसे जैसे भाव उठते जैसा जैसा विकार होता है तो हमको जगत विकार वाला दिखता है हमको जगत बदलने वाला दिखता है लेकिन हम तटस्थ ज्ञान में आ जाए ईश्वर की आख से हम जगत को देखने हैं लग जाए तो मित्र का वास्तविक स्वरूप और शत्रु का वास्तविक स्वरूप दो नहीं है दोनों देखते हैं लेकिन एक ही है इसलिए सूफी कहते हैं दोनों की सूरत एक है किसको खुदा कहूं तुझको खुदा कहूं कि इसको खुदा कहूं दोनों को खुदा दोनों की सूरत एक है जैसे तुम्हारा जीना तुम्हारा वास्तविक स्वरूप और परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एक है तुम सही को मैं मानते हो, अपने मैं में मानते हैं। तो वेदों में जो प्रणव है सर्व वेदेश प्रणव सर्व वो परमात्मा का वास्तविक स्पंदन वास्तविक शब्द आकार, उकार मकार ये मकार अकार उकार मकार प्रणव ये प्रणव सब वेदों में का कोई अंत नहीं वेद माना गया, ज्ञान का कोई अंत नहीं जिसका अंत आचार हो गई ज्ञान नहीं होता है वो तो भावना होती वो हो, मात्र होता है लेकिन उस ज्ञान की चार संहिता है इसलिए उस ज्ञान को हम वेद माना ज्ञान जानता हम चार वेद मानते हैं इसकी 1121 अथवा 1127 कई आचार्य इक्कीस मानते कई सत्ताविस मानते उपनिषद और इन सब उपनिषदों का सात इन सब सब आदि का सब बीज रूप रूप में नीचोली है अवकार अकार मकार तो ये ओंकार जो है तुम्हारा जो चैतन्य आत्मा है इसका वास्तविक ध्वनि ओंकार शब्द दो प्रकार के होते हैं एक अनाहत होते दूसरे आहत होते आहत टकराव से, से, से शरीर कहीं भी भाग से निकलते, वो वो आहत होते। और ओमकार जो है, वो अनाहत। अनाहत नाम के संत हो गए काशी, बड़े बड़े सामर्थ्यवान, उनके शिष्यों का कहना था कि हमारे गुरुजी जी साधना बताते हैं की नाभिक अनुसंधान योग किया है तो नाभिक केंद्र पर ओम की ध्वनि हो रही है उसका अनुसंधान करते ये शब्द ब्रह्म की उपासना करते हैं कुछ लोग यहाँ आज्ञा चक्र पर ज्योत निरंजन ओम कार नारंकार सो सतनाम इस प्रकार का जब देते अपने शिष्यों को और जब करते है शब्द की उपासना कुछ लोग हृदय में इस शब्द का चिंतन करते हैं तो जल में भगवान के सूक्ष्म स्वरूप को तेज में भगवान के सूक्ष्म स्वरूप को, और शब्द में भगवान के सूक्ष्म स्वरूप को अनाहत स्वरूप को जानकर सर्व ब्रह्म की जो भावना करता है वो आगे चलकर सर्व ब्रह्म तक पहुंच जाता है दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं महुष्य के पास भी ऐसे ही दो प्रकार के आगे बन गई जिनकी बुद्धि तत्व ज्ञान को समझने में तत्व ज्ञान को जानने में असमर्थ है वे लोग भावना का अवलमान लेते और जिनकी बुद्धि सुयोग्य है तत्व ज्ञान को समझने में कुशल है वे लोग तो शब्द को उपदेश को गुरु के उपदेश को सुनकर उस गुरु के उपदेश को अपना अनुभव बनाकर मुक्त हो जाते हैं तो रमन महर्षि के इर्द गिर्द दो प्रकार के व्यक्ति हो गए एक भारतीय ऐसा कहते थे कि रमन महानी तो साक्षात भगवान इनके करी बैठते तो मन निर्विकारी होने लगता है इनके दृष्टि पड़ती तो मन में शांति आने लगती है और भगवान को तो हमने सुना है लेकिन इस भगवान को तो हमने देखा तो एक पार्टी जो थी रमन महर्षि को भगवान बना भावना भावना वाली और दूसरी जो थी रमन महर्षि कहते थे खोज करो मैं कौन है और मैं कौन हूँ उसकी खोज करते करते अनाहत तत्व में ठहर जाते थे और वो ज्ञान तत्व दोनों अच्छे हैं लेकिन भावना प्रधान वाले के लिए भावना एक साधन है लेकिन ज्ञान प्रधान वाले के लिए तो श्रोतव्य है बार बार कोई शब्द सुना जाए तो शब्द में बड़ी शक्ति है मैंने यहाँ शब्द कहा मैं यहाँ बोलता हूँ ये रेडियो स्टेशन के यंत्र हूँ तो मेरा अभी यहाँ का शब्द हजारों माइल दूर ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में बोलता है दो चार सेकंड छह सेकंड में यहाँ बात पहुंच जाती है वहां तो से बात दो सेकंड लेकर पहुंच जाती तो शब्द नष्ट नहीं हुआ यंत्रों ने चार सेकंड में दो सेकंड में पकड़ लिया तो सेकंड के बाद पकड़ सकते तो ऐसे यंत्रों का विकास हो। के बाद भी पकड़े दूरी के शब्द और ऐसे कोई साधनों का विकास हो विज्ञानी लोग बोलते है श्री कृष्ण ने यदि गीता कही है तो हम कुछ वर्षो के बाद वही गीता श्री कृष्ण की गीता फिर पकड़ लेंगे क्योंकि शब्द का नाश नहीं होता शब्द आकाश में गूंजते रहते शब्द हमें सुनाई ना पड़े यंत्र होते हैं तो अभी के बोले शब्द देश प्रदेश में इसी समय तो, कुछ के कुछ में, में जाते। तो जो कुछ सेकंड में पहुंचते हैं तो उसके ऐसे कुछ यंत्र तो कुछ वर्षों के बाद भी उनको लिया तो शब्द का नाश नहीं होता उस कई उपासक कई साधक लोग कई भक्त लोग कई अच्छे अच्छे संत अपने भक्तों को बोलते कि बुरा कभी मत बोलना नहीं क्योंकि तुम कुछ बुरा बोलकर अपश बोलकर भी उस आकाश में उस व्यापक से जो शब्द को एकत्रित करने का जगह है उसमें कुछ पहुंचाते हो तो जो कुछ तुम बोलते हो तो बढ़िया बोलो अच्छा बोलो वो तुम्हारा सब पड़ा रह जाता है अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा तुम तो कभी ना बोलो तो आकाश में जो शब्द है वो मैं हूँ सूक्ष्म वेदों में जो ओंकार है वो मैं हूँ तो सूक्ष्म के तरफ इशारा किया के शब्द वेदों में। शब्दों में मैं हूँ वो मैं हूँ तो एक तो स्थूल रूप से ओम की आकृति उस स्थूल रूप से आकृति को हम आज्ञा चक्र ध्यान लगा कर अथवा हृदय में उसकी भावना करे अथवा नाभिक पर उसका ध्यान तो भी हमारी सुचुप्त की जो सूक्ष्म वो विकसित हो सकती है से फिर में से परा में आ जाते मऊन को उपलब्ध हो जाती है वै, तो पारावरिक पहुंच जाता है तो उस को जो रस मिलता है उस आदमी को जो सुख मिलता है वो आदमी को जो जीवन धन्य धन्यता का कानून होता है उसके आगे इस पृथ्वी के राज्य को बांटने तिलोिकारा के पीछे हो जाता है